पिता आ, के पिता सुंदरदास को कहा ये जो नॉन सिंधी लोग हैं वे उनका ये भजन का भी करीब करीब मिलजुल खाता है जिन्होंने कांटो से प्यार किया ऐसे फूलों पर हम निछावर जाते हैं जिन्होंने दूसरों के दुख में हाथ लम्बा किया उन उन पसारने वालों पर हम कुर्बान जाते हैं जिन आंसुओं में खुशियों के गीत हैं। एक आंसू होते हैं देह की वासना अतृप्त रहती है तब अब दूसरे आंसू होते हैं कि है की देहा नहीं आती तब एक आंसू उस किस्म के होते हैं कि जगत की सुविधाएं नहीं मिलती अब दूसरे आंसू तब आते हैं कि जगदीश्वर की मुलाकात नहीं होती जिन अखन में जिन गोड़न में गीत खुशी जा जिन आंसुओं में हरे के लिए परम खुशी के जो गीत हैं, छुपे हुए जो गीत हैं, उन आंसुओं पर उन आंसुओं पर हम कुर्बान जाते हैं संसार के दुख से जो आंसू आते हैं वो गर्म होते हैं और भक्त को जो आँख होते हैं वो शीतल होते हैं। भक्त परम शीतलता में होता है संसारी आदमी का चेहरा और भक्त का चेहरा, संसारी का चेहरा और योगी का चेहरा नाप तो लगाओगे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि हो सकता है कि योगी को या साधक को नदियों में से, तालावों में से रास्तों में से कंटको में से पसार करना पड़ता हो रास्ता उसका चेहरा काला हो कोई संसारी हो खूब एयर कंडीशन में रहता हो आमी आदमी हो फिर भी वो चितना चपाटा हो सकता है योगी भी कितना चपाटा हो सकता है लेकिन भोगी भी हो सकता है तो चेहरे से योग और भोग का पता नहीं चलेगा लेकिन आँखों से पता चलता है भोगी की आँख के इर्द गिर्द थोड़ी मैलास होती है थोड़ी कालीम होती है भक्त की आँख की गिर्द सफाई होती है वो तो ध्यान करता है तो जीवन की ऊर्जाओं पर और उचित होती है वो खत्म हो जाती दूसरा जो योगी है और ध्यान करता तो है तो कुछ की जो पलखे हैं पलकों पर चढ़ ही मिलेगी जो ध्यान का अभ्यास ही है भोगी की आंखें भी बड़ी हो सकती है योगी की आंखें भी बड़ी हो सकती है भोगी की आंखें भी छोटी हो सकती है भोगी की आंखें भी योगी की भोगी की आंखें छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन योगी की आंखों के पलक पर पलक सभी मिलेंगे जो ध्यान करता होगा अधिक ध्यान करता हो ऐसे आंसू तो संसारी भी बहाता है भक्त भी बहाता है संसारी संसार के लिए बहाता है और वो आंसू गर्म होते हैं भक्त जब बहाता है भगवान के लिए या प्रेम भक्ति में आकर वो आंसू में शीतलता होती है बोलते ऐसे जो लुड़क है लुड़क मना आंसू तन लुड़कनता कर्बान जो हरी के लिए लुड़क पड़ते है आंसू पढ़ते हैं उन आंसुओं ऐसी कुर्बान पृथ्वी पर बहुत बोझा होता है लेकिन जब भक्त जहाँ पर बैठता है भगवान की याद करता है भगवान के विराह में या भगवान के प्रेम में दो आंसू टपका देता है तो वहाँ पृथ्वी धन्य धन्य होती है और कहती है की मेरा भार वहन करना आज सार्थक है जो तो भगवान के प्यारे है वो जहाँ भगवान की प्रार्थना करते हैं या ध्यान करते है या दो आंसू बहा लेते हैं वहाँ की कुलम पवित्र उसका फुल भी पवित्र हो जाता है तो मलुकदास जी कांटे बुहारते थे कंकड़ बुहारते थे फकीर ने कहा कि अभी तो रास्ते के कंकड़ और पत्थर बुहार लेते हैं भौतिक रास्ते से लेकिन आगे चलकर ये लड़का लोगों के आध्यात्मिक रास्ते में आने वाले कंकड़ और पत्थरों को दूर करेगा ये महान कोई संत बनेगा लेकिन सुंदरदास लगे सुन्दरदास हमारा तो भाग्य पीटा का लड़का हुआ तो जिनको आध्यात्मिकता की कदर नहीं है उनके घर में यदि कोई साधक या कोई वक्त या वक्त तो की बात होती है तो उनको व्यंग लगता है फालतू बात लगती है लेकिन जो समझते हैं कि काया का कपट तब तक, तक नहीं जानता है जाना जाता जब तक हरी की गति नहीं जानी हम जीते है काया के कपट में कपट काया को तो कु कपट काया को निको जब हरि की गति जानी अभी तो हमारे कपट कूड़ काया में भरा है आठ मास के शरीर को संभालने में लगे हैं पूरा जीवन इकट्ठा करते हैं पूरा जीवन व्यवस्था करते हैं सुविधाएं करते हैं लेकिन मृत्यु के झटके में सब छूट जाता है हरि की गति जब जानते हैं तब पता चलता है कि ये जो कुछ हमारी उपलब्धियाँ हैं जो कुछ ज्ञात ज्या, तो है जो नोन है वो अनोन में बदल जाएगा जो उपलब्धियाँ अन अनुपलब्धि में हो जाएगी तो कुड़ कपट काया थी। जब हरि की गति जानी हरि का प्रेम जब जाना जाता है हरि का तत्व का जब अनुभव होता है तो काया का जो मोह होता है शरीर का जो मोह होता है सेक्स का जो मोह होता है लोभ का जो लोभ का जो प्रभाव होता है चित्र आरोप वो सब निकल जाता है काम क्रोध लोभ मोह मध माचर्य अशांति ये जीव को तब तक नहीं छूटते जब तक हरि का रस नहीं मिलता तो यहाँ भजन का कुछ संकेत है कि जो हरी के रस के लिए अथवा हरि प्राप्ति के बाद जो हर्ष आंसू आते हैं जिन गोढ़न में गीत खुशन जा खुशी जा तीन ता कुर्बान उन पर मैं कुर्बान जाता हूँ आगे आगे हाँ जी भगवत गीता कह रही है कि गीता का भगवान सर्वव्यापक सर्वत्र है भगवान सर्वव्यापक है सर्वत्र है लेकिन दिखता नहीं काया का कपट मन की मनमानी है मन जब तक बहिर्मुख होगा बाहर से सुख लेना चाहेगा तब तक अंदर के सुख का पता नहीं चलता और मन जब अंतर्मुख हो जाता है तो काया का कपट गलने लग जाता है और हरी का रंग लगने लग जाता है योग को तत्व तो से जानता है वो मेरा प्यारा भक्त ये सारे के सारे मेरी विभूति है साकार में माया कोई खराब चीज नहीं है लोग बोलते माया ऐसी माया वैसी अरे माया है तभी बिना माया इश्वर भी ईश्वर नहीं रहता वो है फिर <laughs> <laughs> आए? तो है ऐश्वर्य ऐश्वर्य से तो ईश्वर ईश्वर है ऐश्वर्य टा लो तो ईश्वर का है ईश्वरी माया से बनता माया कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन बेवकूफी जब माया से जुड़ जाती है तो वही माया बुरी चीज हो जाती है ज्ञान माया से जुड़ जाता है तो वो आंसू कोई बुरे नहीं है लेकिन संसार के जब आंसू होते तो बुरे हो जाते हैं और ईश्वर के लिए जो आंसू होते हैं वो हाँ हाँ बन जाते है ऐसे ही विचारों के लिए जो जीवन होता है बुरा हो जाता है लेकिन निर्विचार के लिए जीना होता है आओ भक्ति बन जाता कोई चीज बुरी नहीं काम बुरा नहीं है भगवान बोलता है काम तो मैं हूँ गीता में कहा है कि काम धर्म अविरुद्धो कामो अम भरत धर्म तो से जो अविरुद्ध काम है वो मैं हूँ कोई तो आदमी बोला भगवान बोलते काम मैं हूँ क्योंकि काम को अच्छा नहीं है तो काम तो अच्छा नहीं तो भगवान ऐसे भी है कि अच्छा नहीं तब है जब वासना से प्रेरित काम होता है क्रोध भी तब अच्छा नहीं जब स्वार्थ से हम क्रोध करते हैं मोह भी तब अच्छा नहीं है जब हम देह के कपट को रखकर मोह करते हैं मोह करो तो अपने आप से करो अपने स्वरूप से प्रेम करो तो अपने स्वरूप से कामनाएं करो तो स्वरूप को पाने की करो संसार को चलाया है माँ बाप ने जन्म दिया है मनुष्य जन्म मनुष्य माँ बाप न होते तो हम हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ला बगेड़ा बन जाते तो कुत्ता बिल्ला तो सत्संग नहीं सुन करता था तो हमारे माँ बाप ने जब काम से प्रेरित होकर भगवान की सत्ता से हमको जन्म दिया तब तो हम सत्संग सुनने के अधिकारी हुए चर्चा करने के अधिकारी हुए तो काम बुरा नहीं है लेकिन विकारी काम बुरा है संयम से बंधा हुआ जो काम है तो बड़े बड़े योगियों को जन्म देता है बड़े बड़े वीरों को जन्म देता है लेकिन असंयमी जो काम है शुरू आगे इलेक्ट्रिक बुरी नहीं है लेकिन उसका दुरुपयोग बुरा है लाइट से तो आप हवा ले सकते हैं फ्रीज की बर्फ बना सकते हैं आइसक्रीम बना सकते हैं मैं जाने कितने कितने तुम सुविधाएं खड़ी कर सकते हो लेकिन भाई लाइट तो फिर नासमझी से थोड़ा सा गड़बड़ करो तो पहुंचा भी सकती है उसका दुरुपयोग करो तो मौत हो तो सकता है ऐसे ही काम शक्ति का क्रोध शक्ति का लोभ शक्ति का मोह शक्ति का अहंकार शक्ति का दुरूपयोग करते हो तो विनाशकारी हो जाते हैं और सब कर क्यों करते हो तो तुम्हारे को ऋषि बना देता है कबीर को बेटे बेटिया थे नानक को थे जनक को थे चुंडाला को थे होंगे और ऋषियों को कईयों को थे चरण जो नालो साधु को वान्ढन जो नालो साधु को वाधा रहने से यदि भगवान मिल जाता तो अम्बाजी वाले सब भगवान को पा लेते जय अंबाजी भाई किक तो जाहो लेकिन जिसमें वो ऊर्जा नहीं है वीर्य नहीं है वो भगवान को भी नहीं पा सकता वो वीर्य ही वीर्यवान पुरुष ही भगवान को पा सकता, नहीं सकता। वी है वीर ऊर्जा है ओझ है उसको चाहे इंद्रिय लंपथता में खर्चो चाहे दिव्य संतान पैदा करने में खर्च चाहे जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए खर्चो वो शक्ति है ऊर्जा है लेकिन इसका दुरुपयोग करते हो तो वो काम बेकार हो जाता है और नहीं तो वही काम राम से मिला देता है जगत में बुरी चीज कोई नहीं है सुनिए एक पुराणिक कथा है पौराणिक कथा बहुत पुरानी जनक एक नहीं हुआ है इसी प्रकार सुखदेव जी भी एक न हुए होंगे सुखदेव जी जब जनक के द्वार पर गए तो जनक ने कहा तो आत्मज्ञान का उपदेश तो दूंगा लेकिन दक्षिणा दो बिना दक्षिणा के ज्ञान खाजम नहीं होगा सुखदेव जी पूछते महाराज क्या दक्षिणा दूं यहाँ तो संसार में तो सब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ है संसार से घृणा बनी थी घृणा वाला आदमी भी ईश्वर को नहीं पा सकता और राग वाला आदमी भी ईश्वर को तो नहीं पा सकता कोई ऐसे लोग हैं जो संसार में राग करते हैं, वो एक किनारे खड़े हैं फंसे हुए कीचड़ में दूसरे वो है कि एकदम पहाड़ी पर चले संसार से घृणा कर रहे हैं। वो पहाड़ी में राग कर हैं संसार से घृणा कर ये दोनों एक छेड़े हैं तुम घृणा करके भी फंस रहे हो संसार को खोपड़ी में डाल रहे हो और राग करके भी संसार को खोपड़ी में जमा रहे हो मित्र से प्रेम करो तो भी मित्र तुम्हारी खोपड़ी में है और मित्र से द्वेष करो तो भी मित्र तुम्हारे खोपड़ी में है ठीक है न कुमारिल भट्ट कहते हैं कि लोग अपने मित्र को पड़ोस में रहने नहीं देना चाहते अपने घर में रहना नहीं देने चाहते अपने गांव में रहना नहीं देने चाहते लेकिन मजे की बात है कि चिंतन करके उनको अपने मस्तक में रख लेते तो कोई आदमी काम का बस अपोजिशन करेगा है गृहस्थी ऐसे हम तो ब्रह्मचारी यह तो ऐसे संसारी ऐसे हैं वो ऐसा है वो ऐसा है हम तो त्यागी है तो संसारी ऐसे हैं वो भी गुस्सा और मैं बना हुआ है मैं पना जो शरीर का है कूड़ कपट का काया का वो भी गया नहीं है दुनिया लुंडी क्या जाने हम तो एक तोला चरस फूकते और छह घंटे समाधि में रहते हैं। चरस फूंकने से प्राण शक्ति ऊपर चढ़ी जाती है वीर्य जल जाता है तो मूर्छित हो जाते हो मानते हो हम समाधि करते तो चरस फूंकने वाला भी ईश्वर के तरफ नहीं है और संसार में जो रचा है वो भी ईश्वर के तरफ नहीं है ईश्वर की तरफ तो ये है जिसको ईश्वर के प्रति प्रेम है और ईश्वर के पाने का रास्ता ठीक से जिसको मिला है जिस पर ब्रह्म ज्ञानियों की छत्र छाया आई है मेहर बरसी है वो राज करते हुए भी ईश्वर के साथ रह सकता है साधुओं का नाम लो तो सुखदेव जी का पहला नंबर आता है फर्स्ट नंबर त्याग में आ लंगोटी का भी पता नहीं चलता परीक्षक को सात दिन में साक्षात कराया आएसा समर्थ गुरु था सुखदेव जी साधुओं में पहला नंबर सुखदेव जी का आता है विरक्तों में उस तो विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थी जनक के पास से ज्ञान लिया है मत समझ में गृहस्थी साई फाता संसारी को कुछ तुम कहने टाइ तो संत मानू हो तुम तो दाढ़ी वाले हो भगवान हो <laughs> ऐसा है, नहीं है बाबा साधुओं का नाम लो तो सुखदेव जी का पहला नंबर आता वो सुखदेव जी ने गृहस्थी जनक के पास से आत्म ज्ञान लिया था जनक बड़े चतुर से ज्ञानी चतुर होता है चतुरों का भी महाचतुर सुखदेव जी के खोपड़ी में घुसा था राग तो नहीं था लेकिन त्याग भी ठीक नहीं भोग भी नहीं तो भी नहीं भोग भी नहीं तो योग भी नहीं योग और भोग जा नहीं सो विद्वान आरोप। सुखदेव जी को कहा जनक ने कि तुम मुझे दक्षिणा लाते दो बोले महाराज दक्षिणा क्या दे सब व्यर्थ है तब जनक बोलते हैं जो अति व्यर्थ तुझे दिखे तो बिल्कुल खराब मुझे बस सौदा नहीं मांगा मैं किसी होटल की सोडा लाके दो ग्राहन थी अचन सोडा प मैं सोडाई पानी सुखदेव सोचता महाराज क्या ला तू बोले जो अति गैर व्यर्थ तुम्हें देखे ना जो बिल्कुल बेकार अति तुच्छ वो थी ले आओ दक्षिणा में जनक को ज्ञान हुआ था कुछ अगले जन्म का योग का सामर्थ्य भी था जनक ने अपना संकल्प कर दिया कि जो भी चीज लाए उस चीज को देखते ही इसके अंदर में जो पैदा हो जाए कथा कहती है कहानी समझाने के लिए कथा समझाने के लिए कुछ मिश्रण भी हो जाता है सब बातें झूठी भी नहीं होती और सब बातें सच्ची भी नहीं होती कभी कभी रूपक भी बनाए जाते हैं दिए जाते हैं सुखदेव तो जी घूमता घामता एक कोई पत्थर पर नजर पड़ी उसने कहा यह तो व्यर्थ है बंगला तो किसी का व्यर्थ नहीं चलो पड़ा रहे मालिक बोलेगा मेरा लेकिन ये पत्थर तो किसी का है नहीं व्यर्थ है बोला अब गुरु ने कहा व्यर्थ चीज लाओ तो पत्थर को उठाया बोलता तू तो व्यर्थ है तो मानो पत्थर बोल रहा है कि मैं ऋषि व्यर्थ नहीं हूं मेरा उपयोग करने वाला व्यक्ति नहीं आया उसलिए मैं व्यर्थ दिख रहा हूं किसी शिल्पी के हाथ में लग जाऊं तो हजारों रुपए का भोग लगेगा मेरे को गहरा और किसी जंगली के हाथ में आऊं तो सैकड़ों रुपए की रसोई बनेगी घर्षण करके आग जलाएगा और किसी दुकानदार के हाथ में आ जाऊं तो सैकड़ों रुपए का सौदा तो लेगा मेरे को बात बन जाएगा मैं व्यर्थ नहीं हूँ हाँ अनुपयोगिता है कम उपयोगिता है लेकिन मेरा भी कभी दिन आएगा मुझे तुम यश न माने बात तो सच्ची है युक्ति युक्त इसको रखा क्योंकि सूक्ष्मी से चेतना सब में है सब में ईश्वर तत्व है स्थूलता और नाम रूप हटा दो तो बाकी उसमें जो सूक्ष्म तत्व है वो चेतन के परमात्मा के अस्तित्व उसको पत्थर को तोड़ दो तो रेती रहेगी रेती को तो गला दो तो मिट्टी रहेगी मिट्टी को तो चला दो गला दो तो खात रहेगा खाद को फिर अनाज जमीन में वो तो फिर अनाज बनेगा वही अनाज से मनुष्य भी बन सकता है कोई चीज नाश नहीं होती समझिए गल इंजीनियर बुधा है पत्थर गिर था घूमते घामते देखा लोहे का टुकड़ा बोला चलो पत्थर तो ठाकुर जी बन सकता है लेकिन ये लोहे का तो भगवान नहीं बनता उठाया बोले ऋषि मुझे आप व्यर्थ नहीं मान ले जाना चाहे तो भले ले जाओ लेकिन मैं भी निरर्थक नहीं हूँ अपनी जगह पर मेरी भी महिमा है चार एक चार रूपए का खम्भू हूँ एक शेर हूँ अभी पढ़ाऊ तो तीन रूपये का दो रूपए का हूँ लेकिन लोहार के हाथ में जाऊं तो पा, पांच रूपये की पावड़ी को हरा मिल लेकिन किसी इंजीनियर के पास जाऊं किसी दिमाग वाले आदमी के हाथ लगूँ तो बंदूक की नली बनाकर तीन हजार रूपया बन सकता मैं उसी लोहे मैं व्यर्थ नहीं काम में आ सकता हूँ कितने आत को मारने में, में मेरा सहयोग हो सकता है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। देखा पत्थर भी व्यर्थ नहीं लोहा भी व्यर्थ नहीं बंगी जा रहा था पहले के जमाने में ऐसे बंगी लोग स्टा लेके गांव के बाहर ढोलने जाते थे ऐसे फ्लैश के लेटरी नहीं थे वो बोला कि ये व्यर्थ है आप वो तो विस्तार तो क्या बोलेगी और बंगी विस्ता छोड़ के गया वो अपना खीकड़ा लेकर जिसमें विस्ता उठाई और मानो विस्ता बोले कि ऋषि मैं व्यर्थ नहीं मेरे को कई क्रीमिया खा रही कई बैक्टेरिया का मैं आहार हूँ और मैं यहाँ पड़ी पड़ी फिर पानी के द्वारा हवाओं के द्वारा खेतों में पहुँच जाऊंगी उससे फिर गेहूँ बनेगी मकाई बनेगा ज्वार बनेगा सिलड़ी बनेगी और वो कोई खाएंगे और तुम्हारे जैसे योगियों का सर्जन होगा मेरे तुम मेरे को व्यर्थ नहीं समझो और ये मेरी जो व्यर्थता है नो कपी देधारियों के कारण हुई कल शाम को तो मैं कंडोई के दुकान पर हलवा पूरी और बर्फी के रूप में थी कल शाम तक तो मुझे अगरबत्ती का धूप हो रहा था और सुबह रोज ठंडा लगता था भरेओ महादेव भरेओ भंडार जय भोले ये जो तुम मेरी हालत देखते हो ओ देख कपटी दे धारियों का संग हुआ है मुझे कल शाम को 8 बजे 9 बजे तक तो मैं पूरी पकवानों के रूप में थी आओ मनुष्य ने खाया और अपने अंदर 4-6 घंटा बिठाया मेरी यही हालत हो गई जी मेरी अवसदा नहीं है मैं तो बड़ी कीमती थी अगरबतिया लग रही थी तो हलवाई के दुकान पर मेरी पूजा हो रही लेकिन ये कोई देहधारियों का मुझे संग मिला शरीर में रही किसी के शरीर में रही तो मेरी हालत हो गई चार घंटे रात में सात दो सुबह छे छदे आया छात्र नौवा कलाक अठह कलाक अठा कलाक मानो जी मुलाकात थी आये अब आठ कला मेवा मिठाइयों की मुलाकात से ये दशा होती है तो जो लड़की लड़का की मुलाकात करके सुख लेना चाहती है जो लड़का लड़की की मुलाकात लेकर करके सुख लेना चाहते हैं, उनकी क्या दशा होती होगी भाई समझो जी उसे बोले मेरी ये व्यर्थता मेरी नहीं है ये व्यर्थता बेहिमानियों की है अहंकारियों की है स्वाधुओं की है मेरी नहीं क्यों कि अहंकारियों और स्वादु न होते साधु होते तो खाते तो मेरा स्थूल भाग तो ऐसा होता लेकिन मेरे सूक्ष्म भाग से जो रस बनता वो परमात्मा में कन्वर्ट होता लेकिन मेरे सूक्ष्म भाग का रस विकारों में खर्च हुआ तो उधर भी नष्टता हुई और इधर भी नष्टता हुई ये सब सप्ती देहधारियों का संघ का रंग है महाराज में भी तो वैसे कम नहीं सुखदेव जी ने धर्थुड़ा, उसको उधर छुड़ा उसको उधर छुड़ा हो गया जनक के पास जनक ने कहा तो कोई व्यक्ति ले आया कि नहीं बोले महाराज आज तक जो समझ रहा था कि ये व्यर्थ है वो अच्छा है अच्छा व्यर्थ कुछ नहीं आ रही यदि व्यर्थ है तो देह का अहंकार ही व्यर्थ है देह का कपट ही व्यर्थ है वासना ही व्यर्थ है मूडता ही व्यर्थ है और लोहा भी व्यर्थ नहीं है पत्थर भी व्यर्थ नहीं है कंकड़ भी व्यर्थ नहीं है पेड़ भी व्यर्थ नहीं है पौधे भी व्यर्थ नहीं है व्यर्थ है तो अपना देह ध्यास है अपना ईदो है जो ईश्वर और हमारे बीच में दीवार खड़ी कर जाता तो है जनक समझा के बातें तो तैयार है बात इसको समझ में आ गई आज तक तो होता है, ये अच्छा और ये बुरा अब समझता कि बुरा कुछ नहीं है जो है अपनी अपनी जगह पर ठीक है और यदि बुरा है तो अहंकार बुरा, बुरा है बुरा है तो देह अभिमान बुरा है वासनाएं बुरी है वो बात नहीं ईश्वरी शांति ऐसी दूर करिए समझ रहा है जनक मुस्कुरा बोले तो ठीक समझा है पे दिया ज्ञान हो गया बड़ा मन शांत और दस हजार वर्ष जाके सुखदेव जी ने परम समाधि उस कबीर का जो आज एक पर आरोप सत्संग चला है क्या थी साथी कूड़ कपट काया को निको जब हरि की गति जानी हरि की गति जाना आत्म शांति की गति जाना तो काया का कूर कपट सब निकल गया अथवा तो काया का कूर कपट जब निकला तो हरि का अनुभव हो गया किसी को बुरा को भला नहीं अमृत भी मैं हूँ मृत्यु में भी मेरी चेतना है अच्छे में भी मेरा ही वात है बुरे में भी मेरा बात है लेकिन बुरे की बुरा आता हो तो बाकी जो बचता है अच्छे की अच्छाइयां आता हो तो बाकी जो बचता है लाइट कह रही है गोदरेज के फ्रिज में भी मैं हूँ ऊसा के पंखे में भी मैं हूँ <laughs> प्राइम मिनिस्टर के पूजा रूम में जो बत्ती जल रही है वो भी मैं हूँ हरिजन के संदास में जो लैंप जल रहा है उसमें भी मैं हूँ अब वो साल लट और वो साल साइड का सा बोला वो फिलप्स का और वो दूसरी कंपनी का ये सब हटा दो बाकी वही वही करें तो हाँ ऐसे मनुष्य और मनुष्य के अंत कण के संस्कार हटा दो पशु और पशु के अंत कण के संस्कार हटा दो बाकी चेतना एक राजा बोझ और गंगू दोनों एक हैं राजा बोझ का माल तबाब किनारे कर दो गंगू तेली का वो जो है कोलू का बैल वो हटा दो मनुष्यता में दोनों एक ऐसे जीव का जीव पना हटा लो ईश्वर का ऐश्वर्य हटा दो जीव की जो कल्पना और माया है कल्पना और अविद्या है वो हटा दो ईश्वर की जो माया है वो हटा दो जिससे वो ऐश्वर्यवान है ईश्वर की माया हटा दो जीव की अविद्या हटा दो तो बाकी का जो चेतन है वो दोनों में माया बुरी नहीं है लोग बोलते हैं माया है भाई माया बांधती है माया है कतरे माया तो फिर माया के कारण तो ईश्वर का ऐश्वर्य है लेकिन माया में जो ठगा जाता है और उसके लिए बुरी है और जो माया को ठग लेता है उसके लिए तो माया अच्छी है माया को ठगना चाहिए कि तो माया को कैसे ठगे कि माया में रहते हुए भी माया के प्रभाव में न प्रभावित तो होते माया में रहते हुए भी माया के जो उथल पाथल होती है उसमें चित्त को चलित नहीं करो कबीर कहते हैं माया ऐसी जो ठग या ठगनी वा ठग को आदेश फिरत माया में रहत उदासी कत तो कबीरा में उसका दास माया में रहे लेकिन अंदर में उदास रहे अज्ञानी मद शांत उन ध्यान कराओ मुख कर रीस पा क्नी कई रीस नज्ञानी रीस में ही पा रुलदा बस पोसलंदा तो बस घर में ज्ञानी के दिल में द्वेष भी कैसा कहता बना भी न दुनिया की फरियाद मना जो फरियाद करता है गुरु के प्रति या दुनिया के प्रति फरियाद करता है समझो वो उसका भाग्य में अभी तकरे खाना है जीवन में फरियाद मत करो योग वशिष्ट में कल प्रसंग निकला था कि जीव को चाहे नश्वर संसार और नश्वर देश से अपना जल्दी कल्याण कर ले बच ले किस समय काल सिर पर झपटे का कोई पता नहीं चलेगा जो सबाब माल साल खाया पिया है वो सब एक दिन खाक हो जाएगा उस सतत आत्मज्ञानियों का संग करें श्रेष्ठ पुरुषों के विचार लाकर अपनी बेवकूफी छोड़ मैंने बताई थी वो कहाँ निकल द्रु की द्रु पिता की गोद में बैठने गया उत्तम नाम के भाई को प्यार उत्तान पाद पिता करते थे सुमती और सुरुचि दो पत्नियां उठती थी द्रु की माँ का नाम था सुमती और उत्तम की माँ का नाम था सुरुचि और उत्तम के बाप का नाम था उत्तान राजा तो सुचि ने गुरु को थप्पड़ कस दी और कहा के जा रहे जा मोह सुमती का बेटा होकर राजा की गोद में बैठता है इसकी बराबरी करता है बराबर इसके बराबर जा आया बड़ा तेरे को यदि पिता की गोद में बैठना है तो मेरे कुक से जन्म ले द्रु रोता हुआ बालक बिचारा माँ के पास है बोले माँ उस माँ ने ऐसा कहा ऐसा मारा है अब माँ समझदार थी अच्छे विचार वाली थे माँ ने कहा कि बेटा वो ठीक कह रही है मैंने अगले जन्म में कोई तप नहीं किया तूने कोई इतना तप नहीं किया अपने पुण्य नहीं है इसलिए अपने को सुख कम मिल रहा है दूसरी को ही माँ आती हुई होती तो भड़काती उसको और अग्नि स्नान करने को लग जाती केरोसिन छान देती बच्चे को या अपने को लेकिन सुमती थी ने? मती उसकी श्रेष्ठ थी कि मेरे को इतना प्यार नहीं मिल रहा है या मेरे बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा है तो मेरी तपस्या में कमी है तो द्रुव बोलता है माँ फिर वो कमी पूरी कर लें तपस्या कर लें कैसे तपस्या होती है माँ बोलती बेटा तपस्या होती है भगवान का ध्यान करके एकाग्र चित्त करने से तपस्या होती है शरीर को सुखाने से तपस्या नहीं होती हिमल पीने से तपस्या नहीं होती नींबू का रस पी के और शरीर की हड्डियां निकालने से तपस्या नहीं होती शरीर हाँ तपस्या तो होती है तपसु सर्वेश् एकाग्रता परम तप परमात्मा का ध्यान और जप करके एकाग्र एक चित्त कर दे वो तपस्या होती है लेकिन बेटा तो छोटा है बड़ा हो तो तपस्या तो कर लेना फिर तेरे को प्यार भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा तो सुख मिलेगा और पुण्य कम होता है तो दुख मिलता है कसूर रुचि नहीं है उत्तम कसूर नहीं है तू रुचि का भी कसूर नहीं है और उत्तम का भी कसूर नहीं है कमी अपनी देखो कितनी समझदारी की बात थी बेटा कहता की माओ भगवान कैसा होता है जरा बताने कहा मिलता है कैसे ध्यान किया जाता है माँ बच्चे के बाल सहलाते हुए फिर हाथ घुमाते हुए कहते बेटा अभी तू छोटा है सो जा बड़ा होना अभी तू खेल कूद फिर बड़ा होना करना लेकिन द्रु को चाहना पड़ा माँ सोती रही दुरू धीरे धीरे खाट से पलायन कर गए फिर नाराजी मिले नाराजी बोलते चला जाओ बोले नहीं तपस्या करनी है ध्यान करना है। हर ध्रुव जंगल में ध्यान प्रारंभ करता है तो ध्रुव का पुण्य बढ़ जाता है पिता बोलता अब एक एक पर्खे पर नहीं दोनों पर्खे पे पर आके सो जा पहले तो खाली गोद में बैठाने की बात थी अब गोद में आके सो जा बोलता है इतना जरा सा भगवान का ध्यान किया तो पिताजी का इतना प्रेम मिलता है और क्या ध्यान फिर पिताजी ने कहा चलो आधा हिस्सा आज का भी देता हूँ आ जाओ ग्रुव बोलता है देखो थोड़े ही मैंने भगवान का ध्यान किया तो जो पिता था वो राज का भी देता और गोद भी देता से तो और फिर पिता ने कहा पूरा राज अभी दे देता हूँ अब आ जा सोचता कह रहे वाह माँ की बात सच्ची लगी तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करने से द्वेष नहीं हुआ झगड़ा नहीं हुआ लेकिन अटल पदवी की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन मूर्ख लोग भर्ता है अज्ञानी तो तो तमने हाँ यू जुआ मैं बराबर अहम छेम तो आप किसी को सलाह दो तो सुमती जैसी दो और तुम किसी से सलाह ले रहे तो भी सुमति जैसे लोगों से सलाहो लो, ऐ ऐसे अड़क टूतुन पास उमेरू केरोसिन तो भरको था बीजू साहब शिविर कोई आदमी अशांत हो जाए किसी की फरियाद करता हो तो तुम उसको ऐसी बात बताओ कि जिसके प्रति फरियाद कर रहा है वो फरियाद जिसके प्रति कर रहा उसका कसूर उतना नहीं है तुम्हारी नासमझी का कारण है की उसमें तुमने कसूर दिख रहा है तुम्हारा पुण्य होता है तब तुम्हें सुख मिलता है आदर मिलता है और तुम्हारा पुण्य में कमी होती ठोकर मिलती है कोई तुम्हारा शत्रु नहीं जग में वैरी कोई नहीं फलाने सब मुझे, प्यान। मुझे ने मा थी ने। तो तो कर्म छोरी छोड़ी निभास अरे अखंड माँ शरबत निकर दस तू तुम घबरा तुमकी ध्यान कर परमात्मा ने जग में बैरी कोई नहीं जो मनवा तल हो आपका मन यदि शीतल है ना तो आप पराए भी कहने लगेंगे तो हम तुम्हारे हैं सच है कहने लगे पराए कहने लगे पराए हम भी हैं तुम्हारे वो भी जमाना था कि भाई डांटता था वो डांटता था सब उपदेश देते थे उल्टा सीधा लेकिन लग गए भगवान के रस्ते तो सब पर भी अपने हो गए हो गए कि नहीं सीधी बात है को साधना छो न था करो साईं जी भगवान ध्यान कर ध्यान था उल्टा ध्यान करो इन मुख्य दरकार मतलब ही थो, ही थो। ऐसा क्यों खोपड़ी चगाते देखो कि देखो ध्रुव ऐसा था ऐसा हो गया कबीर और नानक के ऊपर ऐसा ऐसा जुलम होते थे लेकिन अब सब उनके पराये भी अपने हो गए साईं के भी सब देखो अपने हो गए तो क्या हुआ कि ध्यान का प्रभाव है आत्मज्ञान का विचार है जग में वैरी कोई नहीं जो मनवासी हो अपना आपा डाल दे तो प्रेम करे सबको सियावर रामचंद्र की अपनी जो पकड़ है अपनी जो मान्यताएं हैं अपना जो अहंकार है अपनी जो देह की मलिनताए है उस मलिनता को छोड़कर वस्तुस्थिति को समझोगे तो दुख भाग जाएगा दुश्मन कायब हो जाएगा आओ चंद पलाओ आओ जो कहता रहे चुन तो जगतना शत्रु नहीं मारे तुम्हें मरी जो शत्रु नहीं मरेंगे तुम मर जाओगे फरियाद करते करते उसका तो उसके कर्मों से जो होना होगा होगा लेकिन तुम अशांत हो के अपने पुण्य स्वभाव कौन है तो बस गुरु गुरु करण लगे हैं जहाँ सा बस गुरु बस सदा ही आसानी चे मौन गुरु गुरु होता है चेला केला होता है तो भगवान क्या है कि परम गुरु है अर्जुन इनकार कर रहा था लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं युद्ध करने में तेरा कल्याण है युद्ध करा के छोड़ा उस समय तो अर्जुन ना बोल रहा था अपनी अक्लोशियारी से उसको बेकार लग रहा था सब लेकिन कृष्ण की नजर से सब जो ठीक था वही हुआ हाँ जी सब मैं अमृत और मृत्यु में मैं अम्रत प्राइम मिनिस्टर के घर में और बागी के घर में जो गोला है वो अलग अलग हो सकता है लेकिन करंट दोनों में मेरा ही है ऐसे ही शुभ में अशुभ में अच्छे में बुरे में चेतना मेरी है लेकिन बुरा उसी चेतना का दुरुपयोग करके आप भी अशांत होता है दूसरे को भी दुखरूप हो जाता है अच्छा उसी चेतना का सदुपयोग करके आप भी सुखी होता है दूसरों को भी सुखी होता है तो भगवान कोई एक देशी नहीं है एक वस्तु नहीं सत्य सत्याजुन सब में मैं हूँ समग्र रूप है भगवान का भगवान कोई एक देश में एक जगह पे हो तो दूसरी जगह नहीं तो भगवान सर्वत्र नहीं है जो सर्वत्र नहीं होता है वो नाश हो जाता है देश काल और वस्तु इन तीन परिच्छेदों से रहित जो है वो परमात्मा हो सकता है मैं इस जगह पर हूँ आशाराम का शरीर यहाँ है तो कुटिया में नहीं होगा जिस समय कुटिया में है उस समय यहाँ नहीं होगा तो देश करके अंत हुआ देश की अपेक्षा यहाँ है तो वहाँ अंत है वहाँ है तो यहाँ अंत है ऐसे ही भगवान अमूक जगह पर है तो यहाँ आएगा तो वहाँ अंत होगा और वहाँ होगा तो यहाँ अंत होगा तो जिसका एक समय होना है और दूसरी जगह से ना होना है वो एक दिन खत्म हो जाता है वो आकृति वाला भगवान कृष्ण हो रहा है इधर आए तो वहाँ नहीं वहाँ रहे तो इधर नहीं मोहम्मद साहब इधर थे तो वहाँ नहीं और वहाँ चले गए तो इधर नहीं ये सब भगवान की सत्ता तो अंदर है लेकिन आकृति जो है माया की है ऐसे ही तुम यहाँ हो तो घर पे नहीं और घर पे हो तो यहाँ नहीं रहोगे तो एक दिन तुम्हारा भी शरीर समाप्त तो कृष्ण का भी समाप्त हो बुद्ध का भी समाप्त कबीर का भी समाप्त तो नानक का भी समाप्त शरीर चाहे किसी का भी हो तो जो आकृति में आता है वो देश की सीमा में होता है परिच्छि होता है चाहे फिर 10 फुट का हो चाहे हजार फुट का हो दस हजार फूट का हो तो उसके बाकी की जगह तो खाली हुई लास्ट फीट में हो किसी का शरीर तो बाकी की जगह तो खाली बनी तो सर्वव्यापक नहीं हुआ तो देश का जो अंत होता है वो काल करके भी अंत होता उसका एक समय हो जो देश में सीमित है वो काल में भी सीमित होगा एक काल में होगा दूसरे काल में नहीं होगा तो जिस वस्तु का जिस आकृति का देश करके अंत होता है उसका काल करके भी अंत होता है और जिसका काल और देश करके अंत होता है वो वस्तु न शुरू हो सीधी बात तो भगवान ऐसा नहीं है कि उसका देश काल करके भगवान का रूप हो सकता है लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप देश काल से अंत नहीं है भगवान सर्वत्र है घरा बना घटा का स्थान हो सकता है लेकिन आकाश कांत नहीं होता मठा का स्थान हो सकता है लेकिन आकाश का नहीं होता है मेघा का स्थान हो सकता है लेकिन आकाश कांत नहीं होता घरे में आया हुआ आकाश मठ में आया हुआ आकाश मेघ में आया हुआ आकाश मेघ टूट जाए तो मेघ का आकाश कांत हो गया मेघा काश लेकिन वास्तविक आकाश का नहीं होगा घरा तोड़ दो तो घटा का स्थान होगा मठ तोड़ दो तो मठा का स्थान होगा इसी प्रकार जीव मर जाए तो जीव की आकृति का अंत होगा लेकिन जीव की चेतना का अंत नहीं होता तो हजार बार तुम मरते हो फिर भी तुम्हारा नाश नहीं होता है अगले जन्म में भी तुम मर गए फिर भी अभी हो हाँ जो आदमी मर जाता है उसका सूक्ष्म शरीर उसके इर्द इर्द गिर्द घूमता रहता है जैसे किसी को मकान में पचास साल रहो रखो और अगर जबरदस्ती बाहर निकालो तो नए मकान की वो जल्दी खोज नहीं करेगा उसी में रहने के लिए कोशिश करेगा ऐसे जो आदमी मर जाता है तो 50 साल सात साल 80 साल बीस साल जैसे जैसे है, तो शरीर के साथ लगाव हो जाता है और पुराने में हैबिट होती है जिस सड़क से आप रोज जाते हो तो वहां तो आपके पैर अपने आप जाएंगे पंख लग जायेंगे लेकिन नया रास्ता होगा तो आप पूछते जाएंगे झिझकते जायेंगे रुकते जायेंगे नई जगह जाने में जरा अर्जेंसी मालूम होती और पुरानी जगह पर हैबिट पड़ जाती है ऐसे जिस शरीर में तुम रहे हो और मौत आकर तुम्हारा संबंध तोड़ देती है फिर भी तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश करने के लिए इर्द गिर्द घूमता तो हिंदू लोगों ने जान लिया ऋषियों ने कि ये इर्द गिर्द घूमता तो उसको प्रेत आत्मा भटकता रहेगा इसलिए जल्दी ऐसी जल्दी मृतक शरीर को जला देते है मकान जल्दी तोड़ दो यहाँ खंडेर हटा दो तो आदमी फिर नया मकान बसा लेगा प्रकार हिंदू साहित्य में हिंदू धर्म में आदमी मर जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी, जल्दी जलाने की विधि क्रिया कर लेते ताकि वो जो आत्मा आगे की यात्रा में लग जाए उसका सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीरों में दूसरे प्रारंभ के अनुसार भोगने में लग जाए आप कई लोगों का मानना है समझदारों का कहना है कि शमशान में जाओगे हिन्दुओं के शमशान में जाओगे तो प्रेत आत्मा नहीं मिलेगी इतनी क्योंकि हिन्दू लोग जला देते मकान को ये तुम्हारा मकान है ना तो इस मकान में रहने वाला निश्चिंत हो जाता है कब तो है नहीं चलो अपना दूसरा तो उसलिए वो शमशान में भटकता नहीं कोई कोई होगा पापी वो जो प्रेत होता मुसलमान यहूदी और ईसाई वो लोग गाड़ते हैं तो कबरों में जितनी प्रेत आत्माएं मिल सकती हैं और टूड़ा फूणा और कावा दावा का इलम जो मुसलमान लोग जितना कर सकते हैं उतना हिन्दुओं के पास नहीं मुठ मारना या ताड़न या मारन या किसी के कपड़े जला देना या किसी के कुछ वस्त्र कर देना या किसी को टूणा फूणा कर देना ये मुस्लिम विद्या जितनी ज्यादा जोरती है तो इस आध्यात्मिक में ऐसी तांत्रिक और मारन ताड़न की भूत प्रेतों की वो विद्या हिंदुओं के पास इतनी नहीं क्योंकि हिंदुओं के जगत में इतने प्रेत आत्मा नहीं क्यों प्रेतात्मा नहीं है कि हिन्दू जब मरते हैं तो उनको जला दिया जाता ताकि उसका जो सूक्ष्म शरीर है अब भटके नहीं प्रेट होकर उसका बिचारे की सब जाती हो फिर तीसरा बैठते हैं तो उसके जो रिश्ते नातेदार किसी में मुंह रह गया हो तो सब साथ में आके मिलते हैं और एक दूसरे को बात करते हैं भाई वो चला गया रो लेते हैं टीट लेते हैं उसके तीसरा मना लेते हैं तो यदि तीन दिन तक भी शमशान से फिर घर में भी लौट के तो उसको हो जाए कि इन्होंने तो हमको विचार दिया चलो अब चलो उतने में भी यदि उसका मुंह नहीं टूटता तो उसका बार मां करो उसको जो अच्छा लगता था वो ब्राह्मणों को खिला दो और उसकी जो अच्छाई बुराई थी वो कर लो कोई अच्छा कहेगा कोई सुटो हो इ हो कोई बुरा कहेगा ऐसे अच्छाई करने वाला अच्छाई कह देगा बुराई करने वाला बुराई कह लेगा, लेखा चुप तो हो जाएगा तो आदमी का जैसे प्रबंध कटअप हो जाता है मुस्लिम धर्म में तो कबर लगाते हैं और फिर महीने में पंद्रह दिन में ईद को फलाने दिन जाके फिर तो उस पर चढ़ाते हैं ये करते हैं तो सूक्ष्म शरीर वहां भटकते रहते हैं तो मस्जिदों में कबरों में प्रेत ज्यादा मिलते हैं मसान में प्रेत नहीं मिलेंगे बड़ी मुश्किल से कभी कभी मिलेंगे वो भी अमावस की रात जाओ या ऐसे ऐसे दिन को जाओ जो लोग ये प्रेत विद्यावश करते हैं उनको ऐसा करना पड़ता है घटित घटना है एक रिश्ते नाते में ही एक घटना घटी थी हमारे भाई का लड़का सत्रह साल का था करीब तो किसी मस्जिद में गया तो उसने कहा कि मेरा बाप मेरे कहने में चले ऐसा कुछ कर दो बाप के पास तो बेटा जरा उड़ा हुआ है तो बाप की और बेटे की लागी छूटे न होती है तो बाप तो बाप है मार देता है पिटाई कर देता है जरा तो वो गया कुछ कावा दवा कराने घटित गट घटना है सब लोग जानते हैं आज समझे तो मुसलमानों से कुछ इलम करा गया तो उन्होंने कहा कि ये चिट्ठिया कुछ लिख दी बोले पानी में डाल के और कुछ करना क्या कहा तो वो समझ फिर हो गया उसका वो उसने वो करके और पी लिया पी लिया तो रोटी पानी खाना हराम बुखार शरीर बेचैन और तड़फे मछली कि नाई कोई दवा लगे नहीं दो चार छह दिन दस दिन इधर रखा इंजेक्शन दिलवाए, एक्सरे करवाए कोई इलाज नहीं लग रहा था। जब पूछा तो बोला हमने ऐसा ऐसा किसी मुसलमान सेलम कराया और उसने बोला हमको पी जाना जब से पिया हूँ उसका कुछ चित्र लिखी हुई तब से ऐसा हो गया फिर फिर जैसे लोहे से लोहा कटता है तो हल्की विद्या से हल्की विद्या कटती तो ऐसी हल्की विद्या जानने वाले लोगों के पास मैंने उसको भेजा के भाई निकाल समझे था हिंदू के पास ऐसी विद्या नहीं की तुम चुन करो ऐसा हो जाओ होगी तो फिर ना होगी थोड़ी होगी उनके पास तंत्र हो सकते हैं मंत्र हो सकते हैं लेकिन भूत प्रेत का कम होता है और मुसलमानों में और ईसाइयों में और यहूदियों में प्रेत आत्मा बहुत होती है क्यों बहुत होती है मुख्य कारण यह है कि वो जलातनी गारते हैं तो तुम्हारा मकान तोड़ के मैदान कर देने से तुम्हारा मोह जल्दी टूटेगा लेकिन तुम्हारे मकान को छोटा सा ताला लगा दो और फिर दूसरा आदमी चला जाए तो तुम उसके इर्द तो घूमोगे मौका पाके ताला खोल के चला जाऊंगा उस आशा आशा में तुम मकान के इर्द गिर्द बने रहोगे तो गाड़ देना क्या है कि मकान को जरा ताला लगा दिया है रख दिया जला देना है तो उखाड़ दिया इसी कारण जो हिंदू धर्म में पूर्व जन्म की घटनाए घटती है वो मुस्लिम धर्म में नहीं घटती क्यों मुसलमान मर गया पचास साल सौ साल घूमता रहा अपनी कबर के और फिर थक गया उग गया और फिर जाके यात्रा की और फिर उसको मनुष्य शरीर मिला तो बीच में पचास साल का पच्चीस साल का या सौ साल का फासला पड़ गया तो अगले जन्म की स्मृति नहीं रहती आपको पूछे कि आज से बारह साल पहले सुबह से शाम तक तुमने क्या किया था दिसम्बर की इकतीसवीं तारीख तुमने बारह साल पहले क्या किया था किया तो जरूर होगा या भी होगा किसी से लड़े भी होंगे किसी से मुस्कुराए भी होंगे किसी को हल्लो भी किया होगा किसी के आगे आर्टिफिशियल भी ऐसे होंगे किसी के सामने सचमुच भी ऐसे होंगे किसी के सामने अज्ञानी आदमी तो सब कुछ करता है कि बिना रह नहीं सकता ज्ञानी तो होने के चलो तो भाई समाज में ही रहते लेकिन आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि बारह साल का फासला पड़ गया कल के आप आप बता देंगे तो हिंदू मरता और जल्दी उसका जन्म हो जाता तो पूर्व जन्म के संसारों के अनुसार कई हिंदू बताते कि मैं अगले जन्म में यहाँ था फलाना मेरा भाई था